आयत्रे उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की प्रथम खंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कुछ जिज्ञासु अपने जिज्ञास्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा का निर्धारण अनुकूल विचार में प्रवृत्त हुए हैं और एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्म जिज्ञास का प्रश्न रहेगा अपने जिज्ञास ब्रह्म विषयक ही उस प्रश्न को बताया गया प्रथम कंडिका के प्रथम वाक्य में कोयम आत्मा इति व उपासमहे इस पर चर्चा भाष्य में इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो विचार आत्मविषयक उपपन्न हो तब तो मुमुक्षुओं का एकत्रित होकर के एक, हो एक दूसरे से विचार पूर्वक प्रश्न करना सिद्ध होगा लेकिन जिनको अयम आत्मा ऐसा साक्षात आत्मा का विशेष रूप से बोध है उन्हें विशेष स्वरूप के निर्धारण अनुकूल विचार में प्रवृत्त होने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि विचार का फल विशेष स्वरूप का अवधारण हुआ, हुआ हुआ है तो इसे कहा गया वामदेव ऋषि के उदाहरण से कि विशेष आत्मस्वरूप का बोध मुक्त कराता है अभी ये जिज्ञासु है का मतलब अभी मुक्त नहीं हुए हैं मुमुखु है, है। इसलिए वर्तमान में अयम आत्मा करके जिसे जान रहे हैं वह तो अहम वृत्त्यास्पद है वृत्ति का विषय है अहम वृत्ति का विषय तो सविशेष होता है प्रमाता और वामदेव जी ने जिसे जाना है वह अहम वृत्ति अभिव्यक्त स्पुर रूप है उसका मय के रूप से निर्धारण अमृतत्व प्राप्ति का हेतु होता है वह इनमें नहीं है इसलिए विचार की उपपत्ति होगी फिर प्रकारांतर से विचार की अनुपपत्ति की आशंका करते हुए कहा गया था कि शरीर में एक तो बताया गया प्रविष्टा को प्रवेशकर्ता को प्रवेश्ठा और दूसरा शरीर तो जिसमें प्रवेश हुआ है उसका तो अनात्म रूपे न निर्धारण होगा और जिसने प्रवेश किया है जो प्रवेश करता है वह आत्मा है ऐसा आत्मा का प्रवेश कर्तवेण निर्धारण होने से संभव होने से विचार अनुपन्न है ये भी कहा गया कि यदि प्रवेशकर्ता एक होने पर तो ये निर्धारण हो सकता है लेकिन प्रवेशकर्ता तो दो हैं एक तो प्रपद से प्रवेश करने वाला दूसरा मूर्धा से प्रवेश करने वाला तो इन दो प्रवेशकर्ताओं में से वास्तविक आत्मस्वरूप कौन है जिसको जान करके निर्धार वामदेव ऋषि ने मोक्ष प्राप्त कर लिया मुक्त हो गए इसका भी इस प्रकार विचार उपन्न होगा ये बताया गया फिर विचार करते करते प्रवेश करता दो में से एक में शुद्ध चित्त विचार से भी होता है विचार करते करते शुद्ध चित्त होने पर ये उनके समझ में आया कि प्रवेश करने वाले इस शरीर में जो दो हैं एक तो करण रूप है और एक कर्ता रूप है उपलब्धि क्रिया के प्रति करण है और एक उपलब्धि क्रिया का आश्रय होने से करता है तो जो करण होगा, वह पराधीन होने से अनात्मा होगा और जो उपलब्धि का आश्रय रूप करता होगा उपलब्धा वह आत्मा होगा ऐसा विशेष निर्धारण उन्हें हुआ से कहा गया इस वाक्य से कि तत्र न तावत उपलभते स आत्मा भविम अर्तिभाष्य वाक्य बता रहा है कि त्र यानी इन प्रवेशकर्ता दो में से जो करण रूप है प्रपद से प्रविष्ट हुआ प्राण वो उससे तो ये न उपलब्धे तो चक्षुरादि करणभूत प्राण से उपलब, उपलब्धि हो रही है वह चक्षुरादि करण रूप आत्मा हो नहीं सकता स शब्द से लेना वो ये न शब्द से जिसको लिया गया था उसे यानी प्राण को तो प्राण आत्मा न अरहति तो जिससे उपलब्धि क्रिया हो रही है उपलब्धि क्रिया का जो करण है वह आत्मा नहीं होगा तो फिर आत्मा कौन होगा तो अरहति इसके बाद में टीकाकार कहते हैं थोड़ा शेष कर लें तो वाक्य पूरा होगा और आत्मा होगा उपलब्धि का आश्रयभूत उपलब्धि ये अर्थ निकल आएगा इसलिए टीका में ये है कि अरहति इति अनंतरम किंतु परिशेषात् उपलब्धा आत्मा अरहति इति वक्षमान वक्ष्यमावयन वाक्य पूीय ये अरहति इस क्रिया के बाद में इतना जोड़ना है तत्र न ये येन उपलब्धते स आत्मा भवितम अर्हति किंतु परिशेषा उपलब्धा आत्मा भवित ऐसा वाक्य बनेगा तो त अर्थ होगा प्रवेश करता जो दो है इन दो में से जिसका कर्णत्व रूपे न निर्धारण हुआ वह प्रपथ से प्रविष्ट हुआ प्राण आत्मा नहीं हो सकता किंतु इन करणभूत प्राण से जो उपलब्धा बना हुआ है जिसे उपलब्धि हो रही है रूपादि की वह उपलब्धा आत्मा होगा, उपलब्धा आत्मा भवितुम अर्ती ऐसा उन्हें विचार करते करते शुद्ध चित्त होने पर शुद्ध चित्त में निर्धारण हुआ अब जिसे अनात्मा बताया गया दो प्रविष्टों में से जिसे करण रूप बताया गया करण को अनात्मा बताया गया वह करण कौन माना जाए प्रपद से प्रविष्ट प्राण को करण माना जाए या मूर्धा से प्रविष्ट हुए चेतन को करण माना जा इस संशय का निराकरण करने के लिए प्रश्न हुआ कि के पुनः पुन उपलब्धते भाष्य में है इसकी अवतरण टीका है केन इत्यादि प्रश्न की कि एवं अर्थम उपवर्ण्य तम श्रुत्यक्षरारूढ़ कर्त केन पुनः इति तो कहते इस प्रकार अर्थम यानी विचार अर्थ शब्द यहां पर विचार के विषय का परामर्शक है तो एवं अर्थम उपवर्ण्य इस वाक्य अर्थ को बता करके विचारास्पद वाक्य को अर्थ को बता करके तम अर्थम उस विचारास्पद अर्थ को रूढ़म करोति तो श्रुति मूल मंत्र और मूल मंत्र में आ, प्रयुक्त जो ये न हैं अक्षर हैं इनके आरूढ़ करते हैं का मतलब ये बताते हैं कि इस वाक्य का यही अर्थ है ये न चक्षा पश्यती इत्यादि वाक्य है इसका अर्थ करण को बताना ही है ये यहां पर कह रहे हैं और उस ये वाक्य करण को बताने वाला है ये दिखाने के लिए एक प्रश्न किया जा रहा है कि के न पुनः उपलब्धते तो इन दो प्रविष्टों में से किस प्रवेश विशेष को माना जाएगा करण उपलब्धि का साधन ये प्रश्न हुआ इसका उत्तर देते हैं कि उच्चते इसकी अवतरण टीका है कि श्रुत्यारूढ़ करोती उचती पहले श्रुत्यारूढ़ करने के लिए प्रश्न हुआ अब उस उक्त अर्थ को श्रुत्यारूढ़ कर कर रहे हैं यानी यही श्रुति का अर्थ है ये बता रहे हैं उच्चते इसके बाद में भाष्य में है कि ये ना चक्षुर्भूतेन ऊपम पश्यति येन वा यृणोती श्रोत्रभूतेन शब्द येन वा व्राणूतेन गंधान आजिघ्रति व्याकरोति वाचम रश्व व्याकती गौरश्व साधव साधु च तो ये कहते हैं कि ये न वा नक्षुर्भूते नूपम पश्यती प्रविष्ट शरीर में प्रविष्ट हुए दो जिन दो में से एक से एक चक्षु का रूप धारण करके रूप यानी चक्षु बन करके रूप ज्ञान का साधन बन जाता है तत्तद रूपादि विषयों के ज्ञान के करणभूत जो इंद्रिया हैं इन चक्षुरादि इंद्रियों के रूप में परिणत होकर के जो क्या करता है रूपादि ज्ञान का साधन बनता है उसे कहा जाएगा करण रूप आत्मा वो, वो करण हो जाएगा उपलब्धि के प्रति यही प्रश्न है न कि के उपलब्धते के पुनः उपलब्धते इन दो प्रविष्ट में हु उपलब्धि का साधन कौन है तो कहते हैं जो इन दो में से एक होता हुआ भी चक्षरादि अनेक करण का रूप धारण करके उनके अपने अपने रूपादि विषयों के ज्ञान का साधन बनता है ज्ञान कराता है उपलब्धता को वो है करण तो ये चक्षुरादि किसके परिणाम हैं? तो चक्षरादि हैं प्राण के परिणाम प्राण रूप प्राण ही चक्षुरादि का रूप धारण करके उपलब्धि का साधन बनता है इसलिए माना जाएगा प्राण करण है केन पुनः उपलब्धते इस प्रश्न का उत्तर होगा प्राणे उपलब्धते तो प्राण उपलब्धि का साधन है ये यहां पर बताया जा रहा है कि ये नक्षते न, न रूपम पश्यति तो ये न शब्द से लेना प्राणे न प्राणे न लेकिन प्राण कैसा तो चक्षुरभूते नक्ष चक्षुर के बाद में एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने लिखा है थोड़ा शेष करना है प्राणे नक्षते न प्राणे न तो ये न शब्द का ये न शब्द मूल में है उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान ने लिखा ये न वा चक्षुर भूतेन प्राणेन तो चक्षु रूप जो प्राण है उस चक्ष प्राण से रूपम पश्यति पश्यति का कर्ता हो जाएगा उपलब्धा प्रमाता चेतन जो मूर्धा से प्रविष्ट हुआ है शरीर में वह मूर्धा से प्रविष्ट हुआ चेतन जिससे जिस, जिस चक्षुर्भूत प्राण से रूप का ज्ञान प्राप्त करता है दृष्टा बन जाता है उस चक्षत प्राण को कहा जाएगा करण साधन ऐसे ये नोत्रभूते न वा प्राणे न ऐसा लगाना तो ये न्रोत्र भूते शब्दम श्रीणोती ऐसा अन्वय करना इस वाक्य का कि ये नवा नृणोती श्रोत्र भूत शब्दम ये जो वाक्य है इसका अन्वय ऐसा करना कि ये नवा नोत्र भूतेन प्राणेन शब्दम श्रृणोती तो जिस श्रोत्र रूप धारण किए हुए प्राण से शब्द का श्रवणात्मक ज्ञान प्राप्त करता है श्रावण प्रत्यक्ष शब्द का होता है जिस श्रोत्र रूप प्राण से वह करण है उपलब्धि का शब्द ज्ञान है उपलब्धि और उसका करण हुआ स्रोत्रभूत प्राण ऐसे घूते नाते न प्राण प्राणे न को प्रत्येक के साथ जोड़ देना तृतीयांत जो शब्द है चक्षुर भूते नोत्र भूतिन घ्राण भूत इन सब के साथ प्राणा आएगा गंधान आजिग्रति और कर्ता के रूप में पश्यती श्रीनोती आजिग्रति इत्यादि क्रियाओं के कर्ता के रूप में उपलब्धता का अन्वय करना होगा अध्ययन करना होगा ऊपर से तो उपलब्धता ये न घुभूत प्राणे न गंधान आजिग्रती तो गंधों का ज्ञान होता है जिस घृणभूत प्राण से वह प्राण है गंध ज्ञान के प्रति साधन गंध ज्ञान है उपलब्धि ऐसे येनवा ना करण भूतेन वाचम नािका व्याकोती तो येनवा ये नाकभूते प्राणेन ऐसा अनु करना तो जैसे ग्रहण है करण विशेष ऐसे वाक भी करण विशेष है वदन रूप क्रिया के प्रति वदन रूप व्यापार के प्रति तो चक्षुरभूतेन श्रोत्र भूतेन, भूतेन इत्यादि में चक्षु श्रोत्र घ के साथ करण शब्द का प्रयोग नहीं किया है और यहां पर ये न वा वाक्करण भूत करण शब्द आ गया न इसमें वाक शब्द दो के लिए आता है ऐसे तीन के लिए आता है जब कर्मार्थ में वच परिभाषण धातु से क्विप्रत्यय करेंगे तो उच्चते या सा वाक ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो वाक शब्द का अर्थ निकलेगा शब्द रूप विषय और वचनम वाक ऐसा भाव अर्थ में क्यूपरते कर, करेंगे तो वाक शब्द का अर्थ निकलेगा उच्चारण क्रिया और उच्चते अनया इति वाक ऐसा करण अर्थ में क्विप्रत्य मानेंगे तो वाक शब्द का अर्थ निकलेगा आ, वाक इंद्रिया, वाक इंद्रिया। तो यहां करण शब्द का प्रयोग करके वदन रूप व्यापार और शब्द रूप जो वाक है वाक शब्द के तीनों अर्थ निकले ना उनमें से खाली वाक भूतें ऐसा ही कहेंगे तो यहां पर वाक शब्द से तो तीनों को लिया जाएगा इन तीनों में से एक का ही ग्रहण किया जाए इस अभिप्राय से करण शब्द को जोड़ दिया तो वाक रूप जो करण विशेष है इससे फिर उच्चारण रूप व्यापार तथा शब्द रूप जो वाक शब्द है उसका अर्थ वो छुट जाएगा और बचेगा वाक्यण भूतेन का अर्थ वाघ इंद्रिय ही इसलिए वाक्यण भूतेन का अर्थ निकलेगा वाघ इंद्रिय भूत जो प्राण विशेष उस प्राणी न वाचम व्याकरोति तो मूल में ये न वा, वाक व्याकरो वाचम व्याकरोति ऐसा है ना तो वहां पर वाचम ये जो द्वितीय वाच शब्द है ये है कर्म अर्थक क्विप्रत उच्चे इति वाक ऐसा मानकर गए वो बताएगा शब्द को न तो वदन रूप व्यापार को बताएगा और न तो आपके न तो वाघ उच्चारण रूप क्रिया को बताएगा न तो इंद्रिय को बताएगा शब्द को बताएगा द्वितीय वाचम शब्द कर्म कर्म को बताने के लिए द्वितीय ती है ना और व्याकरोति शब्द का अर्थ निकलेगा वदन रूप व्यापार उच्चारण रूप व्यापार वी अंग उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु वदन रूप व्यापार अर्थ में है धातु के उपसर्गों के संबंध से धातु का अर्थ बदल जाता है ना न उच्चारण अर्थ निकलेगा व्याकरोति का उच्चारण भी और जानना भी दोनों निकल आएगा तो इसलिए अर्थ निकलेगा ये न वा वाक करण भूते न वाचम नामात्मिका व्याकरोती इसलिए वाचम के साथ में नाम आत्मिका ये विशेषण जोड़ दिया है तो नाम यानी शब्द अभिधान वो शब्द होता है और वो व्याकरोत यानी उच्चार्यती और फिर उसका अर्थ भी जान लेता है उच्चारण होने से उच्चारण करेगा वाग से और अर्थ को जानेगा उच्चार्यमान शब्द के अर्थ को जानेगा स्रोत इंद्रिय से स्रोत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा शब्द का प्रत्यक्ष हुआ जो शब्द है वह शब्द प्रमाण अपने अर्थ को श्रोता के बुद्धि में उपस्थापित करेगा उच्च वाघ इंद्रिय से तो केवल शब्द का उच्चारण होगा फिर वह उच्चारित शब्द प्रमाण जब श्रुत हो जाएगा शब्द श्रावण प्रत्यक्ष का विषय बनेगा वक्ता तो उच्चारण करेगा श्रोता सुनेगा और श्रोता के द्वारा श्रोत शब्द शुरूत, श्रोता के बुद्धि में अपना अर्थ उपस्थित करेगा और वक्ता के बुद्धि में अर्थ पहले से ही शब्द से आएगा शब्द क्योंकि उच्चारण करने से पहले वक्ता उस अपने द्वारा उच्चार्यमान शब्द के अर्थ को जानता है फिर इस अर्थ को बताने वाला यह शब्द विशेष है ऐसा समझ करके उस शब्द विशेष का प्रयोग करता है का मतलब शब्द विशेष का उच्चारण करता है तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ये न वा वाक्करण भूत वाचम ना व्याकरोति वो नामात्मिका वाक् कौन है तो इसे स्पष्ट करते हुए आद्याम साधु असाधु इतिच तो अयम गौ अय अश्व इत्यादि रूपा यदि गोपिंड सामने है तो अय गौ ये शब्द प्रयोग करता है और अश्व है घोड़ा है तो अश्व ये शब्द प्रयोग करता इतम आद्याम नामात्मिकाम वाचम व्याकरोती इत्यवम आद्याम ये भी विशेषण बनेगा वाचम का तो गौ अश्व इत्यादि नाम है ना तो इस नामात्मक वाक का उच्चारण करता है वाक भूत जिस प्राण से वह प्राण करण माना जाएगा वदन रूप क्रिया के प्रति और साधु असाधु चे भी वाचम का ही विशेषण है साधु वाचम और असाधु वाचम ऐसा शब्द साधु भी होता है असाधु भी होता है व्याकरण शास्त्र के अनुसार गौ हो ये शब्द है साधु और विसर्ग रहित जो खाली गौ शब्द है वो है असाधु क्योंकि पद नहीं है ना और पतंजलि जी ने कहा अपदम न प्रयुजित जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है उसका प्रयोग नहीं किया जाता पदों का ही प्रयोग किया जाता है वो साधु प्रयोग माना जाता है यानी साधु उच्चारण माना जाता है तो ये जो और पद होता है सुप्तिगंतम पदम सुप्रत्यांत तिंग प्रत्यांत शब्दों की होती है पद संज्ञा तो सुबंत या तिगंत पद उसमें प्रकृति प्रत्यय अंश रहेगा इसलिए टिप्पणी में टीका में आएगा वो उस समय देखते हैं तो अभी थोड़ी सी टीका है इसको देखिए पहले ये ना इसका अर्थ करते हैं कि तृतीय तृतीय या करणत्व चक्षुरादे उक्तम इत्यर्थ तो ये न ऐसा तृतीय पद का तृतीया प्रत्यांत का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि तृतीय प्रत्येकी प्रकृति भूत जो चक्षुरादि शब्द है उनका अर्थ जो इंद्रिया है वे करण है उनमें करणत्व है चक्षुरादि में करणत्व है और वो चक्षुरादि है प्राण के ही रूप विशेष इसलिए प्राण के रूप विशेष जो चक्षुरादि है वह करण है और करण सामान्य माना जाएगा प्राण को और करण विशेष माना जाएगा चक्षुरादि को और वाक करण इति ये प्रति ग्रहण करके वाक करण भूते इसमें करण शब्द का अर्थ कहते वाग रूप जो करण है ये कर्मधारे समास है वाक् तत्कर्णंच इति वाकण करन, ऐसा तो वाक रूप वाघ इंद्रिय रूप ये वाक्यण का अर्थ निकलेगा वाघ इंद्रिय और वाचम ये जो द्वितीयांत है इसके विषय में कहते हैं वाचम इति करणन नोचेते तो वाचम इस द्वितीयांत शब्द से करण को नहीं बताया जाएगा अपितु उच्चारण क्रिया के कर्म भूत शब्द को बताया जाएगा क्योंकि करण को तो पहले ये नृतियांत पद से बताया गया तृतीयांत पद का अर्थ जो किया वाक करण इसे से बताया गया इसे कह रहे हैं कि तस्ती अने न उतत्वा तस् करणस्य करण तो ये नृतियांत पद के द्वारा ही उक्त होने से वाचम शब्द करण को न बता करके कर्म को बताएगा ये कहते किंतु वक्तव्यम इत्याह इत्यामात्मिका इसलिए वाचन का अर्थ कर दिया नामात्मिका वो हो गया वक्तव्य विषय वक्तव्य में वत् धातु से कर्म अर्थ में तब्यत प्रत्यय होकर के वक्तव्य बना है वक्तव्य का अर्थ है उच्चार्य तो उच्चार्य जो शब्द है उसका वा, परामर्शक वाचम द्वितीयांत रहेगा साधुअसाधु के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि की गौ गौरीति पदम ना, इदम् नाम साधु गावि गावी नाम असाधु व्याकरोति। यानि व्याकरणे न तो ये गावी इति के बाद में जो पूर्ण विराम है ना उसकी आवश्यकता नहीं है वो अनावश्यक है तो गो इति इतिदम नाम साधु तो गो ये जो नाम है यानी शब्द है साधु है व्याकरण शास्त्र के अनुसार व्याकरण साधु क्यों तो इसमें जो है गो यह प्रकृति है और सु सुप्रत्यय है तो प्रकृति प्रत्यय अंश का स्पष्टीकरण होने के कारण गो इस पद को कहा जाएगा साधु पद सुबंत होने से इसकी पद संज्ञा होने से साधु शब्द है वो और गावी इति नाम असाधु और गावी ये जो नाम यानी शब्द है वो असाधु है क्योंकि वहां केवल गौ इतना मात्र सुप्रत्यय का लोप होने का कोई चांस नहीं था और वो सुप्रत्यय दिख नहीं रहा है इसलिए उसे असाधु कहा जाएगा इति व्याकरण व्याकरोती यानी प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करते हैं व्याकरण शास्त्र से व्याकरण का अर्थ प्रकृति प्रत्यय विभाजन यही करते हैं टीका कर, टिप्पणी टी का अर्थ कि व्याकरण यानि प्रकृति प्रत्यय विभाग सद्भाव असद्भाव प्रदर्शन द्वारा गो यहां पर प्रकृति प्रत्यय विभाग है और गावी इसमें वो प्रकृति प्रत्यय विभाजन नहीं है ऐसा दिखा करके वह साधु असाधु ऐसा वाणी से ही बोला जाता है वाग इंद्रिय से ही बोला जाता है तो व्याकरण व्यक्ति करोति चार्थम ये व्याकरण के बाद में भी जो पूर्ण विराम है उसकी भी आवश्यकता नहीं है ये अंतिम वाला जो चार्थ यहां पर पूर्ण विराम है वही ये एक वाक्य है यहां तक गो इति इदम् नाम साधु गावी असाधु व्याको व्याकरण व्या टीकाकार व्या व्या व्या, व्या ने बताया व्यक्ति करोति करोति का अर्थ करते हैं सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार आविर्भावी इसलिए भाष्य में जो व्याकरोती है ना उसका व्याख्यान टीका में समझना व्याकरण न व्यक्ति करोती ये व्याकरोति का अर्थ कर दिया प्रकृति प्रत्ये का विभाजन दिखा करके स्पष्ट करते हैं व्यक्ति करोती का अर्थ है स्पष्ट करते हैं और उसी व्यक्ति करोति का अर्थ है आविर्भाव इति इसलिए दोनों जो बीच में पूर्ण विराम है गावी इति के पास में और व्याकरण इसके पास में ये दोनों भी अनावश्यक है इस प्रकार ये जो आ, भाष्य में एक वाक्य बाकी रह गया येन वा जिहा भूतें न स्वाधु च अस्वाधु तो येन न स्वादु च अस्वादु च विजानाती साधु असाधु और स्वादु अस्वाधु में अंतर है ना साधु असाधु तो हुआ पदसंजक अपद संज्ञक शब्द और स्वादु अस्वादु ये रस अन्न का विशेषण बनेगा जो व्यंजन बने हैं ये स्वादु व्यंजन है यानी स्वादिष्ट है स्वादु शब्द का अर्थ है स्वादिष्ट स्वाद युक्त और असाधु यानी स्वाद रहित तो ये स्वादु स्वादु रस के विशेषण होने से रस विषय के ग्राहक यानी रसन इंद्रिय से ज्ञान होगा इसका यहां जिह्वा शब्द जिहार रूप गोलक स्थ रसन इंद्रिय का परामर्शक है इसलिए ये नीवा भूतेन यानि रसन इंद्रिय भूतेन प्राणेन स्वादु रसम और स्वादु रसंच अस्वादु रसनच भी जाना ऐसा अनु करना स्वादु अस्वादु ये रस का विशेषण है तो इस प्रकार यहां तक ये बताया गया कि प्राण जो इस शरीर में प्रविष्ट हुए दो है उनमें से प्रपद के द्वारा प्रविष्ट हुआ जो प्राण है वह एक होता हुआ भी चक्षुरादि अनेक रूप बन करके रूपादि ज्ञान के प्रति साधन बनता है रूपादि उपलब्धि का करण है और वो करण होने से आत्मा नहीं हो सकता ये जो कहा था कि तत्र न तावत ये न उपलब्धते स आत्मा भवितुम अर्ती किंतु परिशेषात उपलब्धा आत्मा भवितुम तुम ये एक वाक्य बनाया था ना इसी का उत्तर केन पुनः उपलब्धते यहां से लेकर के विजानाती स्वादुच अस्वादुच विजानाती यहां तक दिया करण इन दो में से करण कौन सा है तो प्राण करण है ये बताया गया अब द्वितीय कंडिका के अवतरण भाष्य को देखिए किम पुनः तत् इत्यादि है तत द्वितीय कंडिका का अवतरण भाष्य एक प्रश्न के रूप में और इसकी अवतरण टीका है ननु इत्यादि तो पहले टीका को देखिए औतरण भाष्य की टीका। ननु प्रपदाभ्याम प्रविष्टस्य किम् किम् इति इति पुनः तो ये चक्षुरादीना हैं कि ननु से एक शंका है क्या तो चक्षुरादि नाम करणत्वी तो मान लेते हैं कि रूपादि उपलब्धि के प्रति चक्षुरादि करण है तो चक्षरादि को रूपादि उपलब्धि के प्रति करण मान लेने पर भी प्रपद के द्वारा प्रविष्ट हुआ जो शरीर में प्राण है उस प्राण में कर्णत्व का उपादक कैसे प्राप्त हुआ तो ये कहते हैं कि प्राणस्य करणत्वे किम आयातम किम आयातम पर टिप्पणी है आठ नंबर कि किम उपादकम् प्राप्तम्। उपादकम् कहते हैं साधक को युक्ति से सिद्ध करने वाला उपादक कहलाता है उपपत्ति का करता उपादक हो जाएगा ना उपपत्ति कहते है सिद्धि को इसलिए उपपादक का अर्थ निकलेगा साधक निश्चाय ज्ञापक तो चक्षरादि रूपादि ज्ञान के साधन है यह मान लेने पर भी प्रपद के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हुए प्राण में कर्णत्व का साधक कैसे प्राप्त होगा चक्षरादि को करण मान्य मात्र से इस प्रकार की आशंका की जा रही है किम पुनः इत्यादि से और इसका उत्तर होगी द्वितीय कंडिका ये बताया जाएगा द्वितीय कंडिका में कि चक्षुरादि में कर्णत्व सिद्ध होने से प्राण का कर्णत्व सिद्ध हो जाता है क्योंकि चक्षुरादि जो है प्राण से अतिरिक्त नहीं है अपितु प्राण के ही रूप विशेष है तो प्राण के ही रूप विशेष जो चक्षरादि उन्हें उनमें करणत्व है तो ये कहा जाता है न्यायिकों का तार्किकों का एक नियम है कि नहीं निर्विशेषम सामान्यम भवति। जितने भी विशेष हैं ना उन विशेषों में ही सामान्य का अन्वय होता है विशेष मात्र का निषेध करने पर कोई सामान्य विशेष बचेगा नहीं इसलिए किसी न सामान्य जो है किसी न किसी विशेष से युक्त हो करके ही रहता है जैसे मिट्टी यह सामान्य स्वरूप है तो उसमें घटादी बनने के पहले मृत पिंड रूप जो एक विशेष है उससे युक्तता है जब मृत पिंड रूप विशेष को हटा देता है कुंभकार और कुंभ का आकार देता है तो कुंभ रूप विशेष का रूप धारण करके सामान्य रहता है अब जब घड़ भी नहीं मिट्टी भी नहीं क्या नाम वो कूलड़ भी नहीं घड़ा भी नहीं और पिंड भी नहीं तो मिट्टी नहीं है यह अर्थ निकल आएगा निस नहीं निर्विशेषम सामान्य का मतलब विशेष मात्र से रहित सामान्य नहीं होता है और ये जो करण विशेष बताए गए हैं चक्षरादि पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय इन पांचों से अतिरिक्त कोई प्राण नाम की सामान्य वस्तु नहीं हो सकती इस नियम के अनुसार ये सिद्ध किया जाएगा कि चक्षरादि जो विशेष हैं, दस उनमें कर्णत्व तो है यदि तो माना जाएगा इन दस विशेष में से किसी न किसी विशेष से युक्त होकर के ही रहने वाला जो प्राण है उसमें भी कर्णत्व है विशेष मात्र में जो धर्म दिखाया जा रहा है विशेष मात्र का सामान्य धर्म वह विशेष का जो सामान्य स्वरूप होता है उसका धर्म माना जाता है तो विशेष कहने से चक्षरादि हो गए और उन सब चक्षुरादि में कर्णत्व रूप विशेष सामान्य है इसलिए चक्षुरादि का जो सामान्य रूप है प्राण उनका ये कर्णत्व तो रूप धर्म रहेगा प्राण का ही प्राण में कर्णत्व तो सिद्ध होगा इस अभिप्राय से ये पूछा गया है पहले प्रश्नकर्ता ने ये पूछा कि चक्षुरादि नाम कर्णत्वेपि चक्षरादि जो प्राण के विशेष रूप है उनमें कर्णत्व सिद्ध होने पर भी प्रपदाभ्या प्रविष्ट से प्राण से करणत्व आयातम यानी प्रपद के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हुए प्राण में करनत्व का करनत्व की सिद्धि कैसे होगी होगीयक कौन है निश्चय करने वाला ये शंका किम पुनः इत्यादि भाष्य से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं तो टीका में जो आशंकते क्रियापद है इसका कर्ता होगा भाष्यकार पूर्व पक्ष के मुख से भगवान भाष्यकार ये शंका करा रहे हैं और इस शंका का उत्तर होगी द्वितीय कंडी का तो भाष्य में है कि किम पुनः तत्व तदेव एकम अनेकधा भिन्नम करणम इति तो कहते हैं वो कौन हैं जो एक होता हुआ चक्षुरादि अनेक रूपों से विशेष रूपों से विशेष स्वरूप बन जाता है भिन्न होता है का मतलब चक्षुरादि विशेषों को लेकर के अलग अलग प्रतीत होता है चक्षु स्रोत्र नहीं स्रोत्र घ्रां नहीं इसलिए चक्षुरादि विशेष में तो परस्पर भेद है तो परस्पर भिन्न चक्षरादि का रूप धारण करने वाला एक ही कौन है जो अनेक दाब, अनेक धा बना है का मतलब चक्षुरादि अनेक रूप बना है वह एक करण कौन है इति ये प्रश्न हुआ अब इसका उत्तर है यानी भिन्नम करणम इति इस प्रकार की आशंका होने पर आगे लिखते हैं कि उच्चते उच्यते इसका भी अवतरण है टीका में कि तत्र त्र प्राणस वक्तुम तवत हृदय मनवाच्य चक्षुरादि भेद भिन्न आह उच्यते तो त्र याने इस वाक्य में ये कहो या शरीर में प्रविष्ट हुए दो में से प्रपद से प्रविष्ट हुआ जो प्राण उसी में कर्णत्व को बताने के लिए प्रथम वेद क्या करता है कि हृदय और मन शब्द के अर्थभूत हृदय और मन शब्द का वाच्य है कौन अंतकरण अंतकरण में चक्षरादि भेद भिन्न आहो तो अंतकरण ही चक्षरादि विशेष का रूप धारण करके भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है ये बता रहे हैं यदे त्रदय इत्यादि से वेद के द्वारा बताया जा रहा है इस अभिप्राय से लिखा भाष्य में कि उच्चते क्या समझ में आया इस वाक्य का अर्थ क्या समझ में आया कि तत्र प्राण सेवकरणत्व वक्तुम तावत हृदय मनस्ब्द वाच्य चक्षुरादि भेद भिन्न आह इस वाक्य का क्या अर्थ निकल आया हा? अंतकरण में चक्षरादि भेद यानी चक्षुरादि विशेष रूपता दिखाई जा रही है भेद भिन्नत्व तो का अर्थ है चक्षुरादि विशेष को लेकर के भिन्नता भेद भिन्नत्व तो है भेद विशेष को लेकर के भेद दिखाया जा रहा है विशेष रूप का भेद अंतकरण के विशेष रूप का भेद बताया जा रहा है चक्षरादि यह विशेष रूप अंतकरण का है ये बताया जा रहा है और दिखाना कि, क्या है कि प्राण में ही करणत्व है तो प्राण में करणत्व को दिखाने के लिए चक्षुरादि अंतकरण के भेद है ये बता रहे हैं ये अर्थ निकल आएगा ना अब चक्षरादि को अंतकरण के भेद बताने से प्राण में कर्णत्व तो कैसे सिद्ध होगा चक्षुरादि रूपाधि ज्ञान के करण है और वे अंतकरण के भेद हैं, यानी विशेष रूप है ऐसा कहेंगे तो अंतकरण करन में कर्णत्व सिद्ध तो होगा वो प्राण में कैसे सिद्ध होगा ये प्रश्न नहीं हो सकता आ? इसका क्या उत्तर होगा प्राण से अंतकरण बना तो ये बताया जाएगा आगे कि प्राण और अंतकरण ये दो शब्द हैं एक दूसरे के पर्याय प्राण पदार्थ और अंतकरण पदार्थ एक है ये श्रुति कह रही है इसलिए चक्षुरादि को प्राण का विशेष स्वरूप मान लो या अंतकरण का विशेष स्वरूप मान लो अर्थ निकलेगा प्राण शब्द और अंतकरण शब्द का एक अर्थ मानेंगे तो सामान्य एक ही हो जाएगा ना नाण ही प्राण अंतकरण एक है ये मान करके यहाँ पर अंतकरण के विशेष रूप है चक्षरादि इसे बताया जा रहा है और जो जो जो सब विशेष में करणत्व दिखाने से सामान्य स्वरूप में भी करणत्व सिद्ध होगा ये हृदय और मन शब्द का वाच्य है अंतकरण और ये दोनों अंतकरण तथा प्राण एक है इसे बताने वाले अन्य श्रुति वाक्य भी इसी वा, आ, आ, मूल कंडिका के वाक्य के व्याख्यान के अवसर अवसर भा, में भाष्य में आएंगे या वै प्रज्ञा स प्राण और यह प्राण सा प्रज्ञा ऐसा श्रुति वाक्य बताया जाएगा तो प्रज्ञा शब्द का अर्थ है अंतकरण जो हृदय और मन शब्द का वाच्यार्थ है वो है प्रज्ञा और जो प्रज्ञा है वह प्राण है और जो प्राण है वह प्रज्ञा है ऐसा श्रुति बता रही का मतलब प्राण को और प्रज्ञा को एक मान रही है श्रुति और एक होने से चाहे प्राण का विशेष रूप चक्ष को कहो या अंतकरण का विशेष रूप चक्ष को कहो एक ही बात है इसी अभिप्राय से ये मूल का आ रही है इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल